की कक्षा में हो गया, बारह चर्चा हो गई अब तीसरा पदार्थ संशय सोलह पदार्थों में तीसरे नंबर पर है संशय उसकी चर्चा करेंगे सूत्र तेईस मोरिए समान, समान अनेक अने, धर्म उपपत् विप्रपत्ते अपलब्धि विशेषा विशेषापेक्षो विमर्श संशय इस सूत्र में संशय की परिभाषा बताई है परिभाषा में अंतिम शब्द है विशेष विशेषापेक्षा संशय जब विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है उस समय विमर्शा जो विचार हमारे मन में होता है उसका नाम संशय की आवश्यकता होती है जब तब जो विचार हमारे मन में होता है उसको संशय कहते हैं। अब शुरू के शब्दों में संशय उत्पत्ति के पांच कारण बताएं। पांच तरह से पांच प्रकार से संशय उत्पन्न होता है पहला है समान धर्म उत्पत्ति बोलिए समान धर्म समान धर्म उपपत्ति ये पहला कारण है संशय की उत्पत्ति का यहां इस सूत्र में जो धर्म शब्द है समान धर्म तो धर्म का अर्थ है प्रॉपर्टी किसी पदार्थ की विशेषता जो पदार्थ होते हैं वस्तुएं होती है उनमें अपनी अपनी विशेषताएं होती है जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है जल यह भी एक द्रव्य है अग्नि यह भी एक द्रव्य है इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जिन विशेषताओं के कारण कोई वस्तु पहचानी जाती है जानी जाती है उसको उसकी विशेषता कहते हैं तो पृथ्वी में दंध गुण है जिससे वो पहचानी जाती है ये उसकी विशेषता है जल में रस गुण है जल लिक्विड है तरल है पृथ्वी ठोस है ये अपनी अपनी विशेषताएं पदार्थों अग्नि गर्म है पानी ठंडा है ये तो अलग अलग विशेषताएं होती अब कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो उन द्रव्यो में एक समान होती जैसे जड़ है या चेतन जड़, जड़।, जड़।, जल, जड़ है पृथ्वी भी जड़ जड़।, जड़ है जल भी जड़ है दोनों जड़ ये समानता होगी तो इस को कहेंगे समान धर्म पृथ्वी का धर्म है वो जड़ है इसको धर्म कहते हैं जो उसकी विशेषता है वो है धर्म के नाम से यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी है उसका उसकी विशेषता है तो पृथ्वी जड़ है ये उसका धर्म है जल भी जड़ है ये भी जल का धर्म है और ये दोनों धर्म समान धर्म है दोनों मिलते जुलते तो समान धर्म का अर्थ हुआ मिलते जुलते धर्म, मिलती जुलती बातें तो जब दो पदार्थों में कुछ बातें मिलती जुलती हो समान उसको बोलेंगे समान धर्म ठीक है और जो बात मिलती ना हो उससे भिन्न हो उसको बोलेंगे विशेष धर्म जैसे पानी ठंडा है अग्नि गर्म है ये मिलती नहीं बातें पानी ठंडा बाते है अग्नि गरम इसको बोलेंगे विशेष धर्म जो बातें मिलती जुलती हैं, उसका क्या नाम समान धर्म जो बातें नहीं मिलती आपस में उसका उसका नाम विशेष धर्म तो यहाँ पहला कारण है समान धर्म उपत्ति है जब इन्हीं दो पदार्थों की समान बातें मिलती जुलती समानताएं हमको दिख रही है उनकी तो जानकारी हो रही है उपपत्ति से जानकारी होना दो पदार्थों की समानताओं की जानकारी हो रही है इस कारण से और विशेष धर्म की जानकारी हो नहीं रही तब संशय पैदा होता है ये संशय उत्पत्ति का पहला कारण है जैसे उदाहरण के लिए की की ऊंचाई ऊंचाई लगभग लगभग साढ़े फीट फीट होती होती है होती है पांच के की है है ठीक कितनी और गांव में जब आपके कहीं कहीं पेड़ सूख जाते हैं उसको क्या बोलते हैं है। वो वो सूखा पेड़ जिसके सब ते होते थड़े उसकी ऊंचाई भी लगभग इतनी होती साढ़े पाँच छह फीट तो मनुष्य की ऊंचाई और ठोट की ऊंचाई दोनों की बराबर साढ़े पाँच फीट के लगभग। और लोग लगभग एक जैसी है मनुष्य की मोटाई और ठोट की मोटाई भी एक जैसी है तो लंबाई मोटाई दोनों की एक जैसी है मिलती जुलती है इसको बोलेंगे समान धर्म झूठ और मनुष्य का ये समान धर्म है कि दोनों की लंबाई मोटाई एक जैसी ठीक है इतना समझ में आ गया अच्छा ये तो हो गया समान धर्म लंबाई चौड़ाई मोटाई और विशेष धर्म क्या है मनुष्य का विशेष धर्म है कि वो चलता है तो उसके हाथ पर हिलते हैं ऐसे हाथ पर हिलते थेलते हैं ये मनुष्य का विशेष धर्म जो मनुष्य में है और ठूंठ में नहीं है विशेष का मतलब एक पदार्थ में है दूसरे में नहीं उससे अलग धर्म है धर्म तो मनुष्य का विशेष धर्म क्या है हाथ पैर हिलना चलते समय उसके हाथ पैर हिलते हैं और ठूठ के वृक्ष के तो वो है कोई पत्ते शाखा डाली ऐसे वो हिलते रहते हैं वो भी। वृक्ष का विशेष धर्म है जो मनुष्य में नहीं है वृक्ष का धर्म मनुष्य में नहीं है मनुष्य का धर्म वृक्ष में नहीं है ठीक है उसको विशेष धर्म कहेंगे तो एक व्यक्ति ने शाम को थोड़ा दूर से देखा करीब 200-400 मीटर से दूर से देखा शाम का टाइम था दिन ढल रहा था रोशनी कम हो गई और दूर से देखा कुछ ऐसा लंबा चौड़ा मोटा जैसा दिख रहा है कोई तो वस्तु खड़ी अब लंबाई चौड़ाई मोटाई तो दिख रही है समान धर्म तो दिख रहा है और विशेष धर्म नहीं दिख रहा ऐसे हाथ पर हिलते चलते नहीं दिख रहे और पत्ते शाखा भी ऐसे हिलते हुए नहीं दिख रहे बस लंबाई चौड़ाई मोटाई दिख रही है तो इस उदाहरण से समझ लेंगे कि उसके समान धर्मों की जानकारी तो हो रही विशेष धर्म की जानकारी नहीं हो रही मान लो वो मनुष्य है और चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ तो संशय हो जाएगा ये ठोठ है या मनुष्य है अगर हाथ पैर हिलते दिख जाए तो फैसला हो जाएगा कि ये मनुष्य है या कोई ऐसे पत्ते डाली ऐसे हिलते दिखे तो पता चल जाए ये वृक्ष है अब पत्ते शाखे भी नहीं हिलते दिख रहे और हाथ पैर भी नहीं हिलते दिख रहे ऐसे खड़ा हुआ है चुपचाप तो इस स्थिति में समान धर्मों की जानकारी हो रही विशेष धर्मों की जानकारी नहीं हो रही इस स्थिति का नाम है संशय तब मन में ये विचार आता है पता नहीं मनुष्य है या ठुन है क्या है समझ में संशय का मतलब जब समझ में नहीं आया उसका नाम है संशय अभी को समझ समझ नहीं नहीं आ आ रहा रहा है है है है ये ये या क्या मतलब मनुष्य में इसका नाम है तो ये दो पदार्थों के समान धर्मों की जानकारी तो हो रही है और विशेष धर्म की जानकारी नहीं, नहीं हो रही इस में संशय पैदा हुआ ठीक है समझ में आया तो ऐसे बहुत जगह पर हमको संशय होते रहते हैं जहाँ जहाँ भी दो चीज़ों की समानताओं की जानकारी हो रही है विशेष बात की जानकारी नहीं हो रही और विशेष बात को जानने की आवश्यकता है विशेषापेक्ष हो कोई विशेष धर्म को हमको पता चल जाए तो फैसला हो जाए या तो हाथ पैर हिलता दिखे जाए या कोई पत्ते शाखा डाली हिलता तो फैसला हो जाए ये क्या चाहिए जब तक तो विशेष की जानकारी नहीं होगी तब तक संशय बना रहेगा ठीक है? थी। चलिए ये पहला कारण हो गया अब दूसरा कारण है संशय उत्पत्ति का अनेक धर्म उपत्ति बोलिए तो सूत्र में समास करके दोनों को इकट्ठे लिख रखा है समान अनेक धर्म उपपत्ते ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ दोनों को अलग अलग कर लेंगे समान धर्म उपपत्ते एक कर, अनेक धर्म उपपत्ते दूसरा कारण तो अनेक शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर विशेष क्या अर्थ है विशेष विशेष अनेक धर्म उपपत्ते कहीं कहीं विशेष धर्म की जानकारी होने पर भी संशय होता है ये दूसरा कारण, उस स्थिति में में भी संशय हो जाता है। जैसे पिछले दिनों में हम अनुमान प्रमाण के प्रसंग में ये पढ़ रहे थे एक नियम था सामान्य तो दृष्ट अनुमान में बताया था कि गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। कुछ याद आया गुण गुण, द्रव्य के है, ठीक तो तो दर्शन में में कर्म, ऐसे पदार्थ तो अभी हम में से तीन की बात करेंगे द्रव्य गुण और कर्म की तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि ये द्रव्य है और रूप रस दंग शब्द स्पर्श आदि ये गुण हैं। ठीक और ऊपर गति करना नीचे गति करना दाएं बाएं गति करना खेलना सिकुड़ना ये ये कर्म ऐसे द्रव्य गुण कर्म बताए नौ द्रव्य बताएं चौबीस गुण बताएं पांच कर्म बताएं गुण द्रव्य में रहते कर्म भी द्रव्य में रहते ये दोनों द्रव्य के आश्रित हैं ऐसे ऐसे कुछ परिभाषाएं बताइए तो मोटी मोटी जानकारी हो गई पृथ्वी जल आदि द्रव्य है रूप रसगंधा गुण है और उत्पण अवक्षेपण आदि कारण है तो अब चलते चलते एक बात सामने आई गुणों के अंदर एक गुण है शब्द कौन सा शब्द तो शब्द का एक विशेष धर्म है वो धर्म है कि वो कान से सुनाई देता है क्या होता है हाँ ये ध्यान रखना ये खास बात है जिस जिस पर ये सारे टॉपिक टिका हुआ है शब्द की विशेषता क्या है कान, कान से सुनाई देता है तो उसकी जानकारी कान से होती है अब ये शब्द का विशेष धर्म है यदि ये, ये विशेष धर्म अन्य गुणों में मिल है उनके साथ तालमेल हो इसका तो हम ये मानेंगे कि शब्द एक गुण है मान लो आपने एक प्राणी देखा सामने अगर उसका रूप रंग आकार चाल ढाल सारी लोगों से मिलती है तो आप समझ लेंगे ये गाय है अगर बकरियों से मिलती है तो बकरी है घोड़ों से मिलती है तो ये घोड़ा है कभी जो तो निर्णय होगा ना ये उससे काल में है तालमेल तो इसको इस जाति में मानना चाहिए तो इसी प्रकार से जो शब्द है उसका विशेष धर्म है कि वो कान से सुनाई देता है उसकी जानकारी कान से होती है अब बाकी गुणों को हमने देखा रूप रस गंध शब्द स्पर्श शब्द को छोड़ते रूप रस गंध स्पर्श आदि इन गुणों में से कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कान से जाना जाता हो तो शब्द की जो विशेषता थी कान से सुनाई देता है ये विशेषता और किसी गुण के साथ मेल निधा तो संशय हो जाएगा इसको गुण माने या नहीं माने ठीक है क्योंकि तो बाकी गुणों के साथ तालमेल नहीं बैठा इसका कोई भी गुण कान से नहीं जाना जाता ये शब्द ही एक ऐसा गुण है जो कान से सुनाई देता है तो बाकी गुण तो कान से जाने नहीं जाते इस विशेषता का के कारण ये संशय पैदा होता है कि शब्द को गुण माने या ना माने क्योंकि इसका और गुणों से तालमेल नहीं बैठ कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा कठिन है ये विषय कुछ तो विषय कहीं कहीं कठिन आ हैं तो ये थोड़ा सा कठिन है, हैं? तो से है, हाँ कोई बात नहीं कोई कोई कठिन भी होता है उसको समझना चाहिए सारे विषय सरल नहीं होते कहीं कहीं कठिन भी होते तो एक तो ये संशय हो गया की इसको गुण माने या नहीं माने क्योंकि शब्द का जो तालमेल है किसी दूसरे गुण के साथ नहीं बैठ अच्छा अब दूसरा देखें दूसरी बात अगली बात जो कान से सुनाई देना ये जो विशेषता है किसी भी दूसरे गुण में नहीं पाई जाती इसलिए गुण में संशय हो रहा है कि इसको गुण माने या नहीं माने यही बात किसी द्रव्य में भी नहीं दिख रही कोई द्रव्य कान से जाना जाता हो उससे तालमेल बैठ जाए तो इसको द्रव्य मान ले कोई द्रव्य भी ऐसा नहीं है जो कान से जाना जाता हो तो फिर संशय हो गया इसको द्रव्य माने या नहीं माने फिर आगे चले तो कोई कर्म भी ऐसा नहीं है जो कान से जाना जाता हो तो उस पर संशय हो गया इसको कर्म माने या नहीं माने क्योंकि कर्म के साथ भी इसका तालमेल नहीं हो रहा किसी द्रव्य के साथ नहीं इसका तालमेल नहीं बैठ रहा गुण के साथ कर्म के साथ किसी के साथ भी तालमेल नहीं बैठ रहा केवल शब्द ऐसा अकेला है जो कान से जाना जाता है और कोई भी वस्तु कान से नहीं जानी जाती इसलिए यह संशय पैदा होता है इसको द्रव्य की कैटेगरी में रखें गुण की कैटेगरी में या कर्म की किस कैटेगरी में रखें यह संशय अगर कोई दूसरा गुण कान से सुनाई देता तो शब्द की एक तालमेल बन जाता ना शब्द भी कान से सुनाई देता है और दंध भी कान से सुनाई देती है दंध एक गुण है तो शब्द को भी गुण मान लेते उस कैटेगरी में आ जाता तो कोई भी ऐसा गुण बाकी नहीं है जो कान से सुनाई देता ना कोई द्रव्य कान से जाना जाता है गुण ना, ना कर्म इसलिए हमको संशय हो गया इसको किस वर्ग में रखें द्रव्य के वर्ग में रखते हैं या गुण के वर्ग में या कर्म के वर्ग में कहा रखते हैं समझ में नहीं आ रहा आपको मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही ठीक है आगे। आगे। आगे। तो कहीं कहीं ऐसा होता है विशेष धर्म के कारण भी संशय पैदा हो जाता है तो अब संशय हो गया इसका निवारण कैसे करें तो विशेष अपेक्ष विशेष जीवन की अपेक्षा है इसलिए तब तक ये संशय बना रहेगा जब विशेष ज्ञान मिल जाएगा तो संख्या हट जाएगा संशय हट हाँ जाएगा हिल जाए तो संशय तो हट हाँ तो जाएगा या फिर पत्ते शाखा हिलते दिखे तो उससे संख्या हट जाएगा जब तक दो में से कोई विशेष धर्म की जानकारी ना हो तब तक संशय बना रहेगा ये पहले उदाहरण में था अब दूसरे वाले में विशेष धर्म की कारण जो संशय पैदा हो रहा है यहाँ भी कोई विशेष और विशेष धर्म की जानकारी चाहिए तब ये संशय उठेगा। जब तक और विशेष धर्म की जानकारी नहीं होगी तब तक ये संशय बना रहेगा तो अब इसका कैसे समाधान करेंगे ऐसे करेंगे कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शब्द एक द्रव्य है ऐसा विचार करते हैं सपोज कल्पना करते हैं कि शब्द एक द्रव्य है तो फिर देखते हैं द्रव्य के साथ इसका तालमेल बनता है कि नहीं बनता तो द्रव्य की विशेषता यह है कि वो गुणों को धारण करता है हाँ जी क्या कहा शब्द द्रव्य जो है वो गुणों को धारण करता है। तो क्या शब्द किसी गुण को धारण करता है नहीं करता तो अब इससे निर्णय हो गया कि ये शब्द तो द्रव्य तो नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य वाली विशेषता इसमें नहीं।, नहीं तो तीन में से ना इसको क्या माने उसमें से एक का फैसला हो गया कि ये द्रव्य तो नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी गुण को धारण नहीं कर रहा ठीक है अब आगे चलते कर्म के बारे में सोचे शब्द को कर्म मान ले विचार तो करने पर यह पता चला कि शब्द कर्म भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एक नियम है एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता एक कर्म कर्म दूसरे करम को उत्पन्न नहीं करता जबकि शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इसलिए कर्म से भी तालमेल बना वो भी घट गया तो शब्द द्रव्य भी नहीं है क्योंकि ये गुणों को धारण नहीं करता शब्द कर्म भी नहीं है क्योंकि ये एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है जबकि एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता तो उसके साथ भी नीचे बात अब क्या बच गया तो वे समझो अर्थावत्ती पर विशेष न्याय से फिर ऐसे मानना पड़ेगा द्रव्य में भी सिद्ध नहीं हुआ कर्म में भी नहीं हुआ दूसरे गुण है जो जो का जो अच्छा मजा मजा मजा मजा तो है, तो है तो जो मजा। और जो दुछ तो, तो कहते इस और है है ठीक इसमें भी संशय हो गया पक्षी या पशु फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया समाधान नहीं किया बताती है ना हाँ। तो उसका निवारण भी तो करना चाहिए तो जिसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं तो वो वो दोनों में माना जाएगा पशु भी माना जाएगा पक्षी भी माना जाएगा क्योंकि उसमें पक्षी वाला बुनती है उड़ता है तो पक्षी माना जाएगा और बच्चों को दूध पिलाता है तो पशु भी माना जाएगा उसमें दोनों बात तो दोनों तरह तो दोन माना जाएगा कुछ चीजें ऐसी होती जो दोनों तरफ होती हैं कॉमन होती है। ऐसी होती है। तो शब्द की बात चल रही थी कि शब्द को गुण माने द्रव्य माने या कर्म माने तो इसका निर्णय यह हुआ कि द्रव्य तो है नहीं क्योंकि ये गुण को धारण नहीं करता कर्म भी नहीं है क्योंकि ये एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है जबकि कर्म उत्पन्न नहीं करता एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता तो परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ कि यह गुण है और कोई दूसरा भी कारण मिलना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये गुण ही है तो गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित होता है ये एक विशेषता है गुण की क्या है तो शब्द गुण आकाश के आश्रित रहता है शब्द गुण शब्द आकाश द्रव्य के आश्रित रहता है इसलिए इसको गुण मानना चाहिए ऐसे निर्णय हो गया तो ये संशय दूर हो गए ठीक है तो इसको दो बार चार बार दोहराइएगा धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा तो कठिन वो बार बार दोहरानी पड़ती फिर बैठ जाता चलिए दो कारण हो गए अब तीसरा कारण तीसरा कारण है विपत्ति प्रतिपत्ति प्रति का अर्थ होता है ज्ञान विचार या और है विरोधी विरोधी जब एक मनुष्य दो प्रकार का विरोधी विचार सुनेगा उसको दो प्रकार के विरोधी ज्ञान प्राप्त होंगे तब उसको संशय होता है कि दो में से ठीक कौन सा जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर है और दूसरे ने कहा नहीं है अब ये दो विरोधी बातें होंगी एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर है और दूसरा ने कहा ईश्वर नहीं है तो दो विरोधी बातें सोने से तो उसको संशय हो गया ये ठीक है? ये ठीक है? कौन ठीक कर समझ में नहीं आया मतलब ईश्वर है ये बात ठीक है अथवा ईश्वर नहीं है ये बात ठीक है कौन सी ठीक है समझ में नहीं आया ये संशय पैदा हो गया तो ये संशय किस कारण से हुआ भी प्रतिपक्ष से दो विरोधी बातें सुनने से ये संशय पैदा होगा एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर न्यायकारी है और दूसरे ने कहा न्यायकारी नहीं है अन्यायकारी है। दो विरोधी बातें सुनकर संशय हो जाएगा अब किसकी माने ये कर न्यायकारी है वो कह नहीं है एक ने कहा होता है एक ने नहीं होता तो संशय हो गया दो में से कौन सी बात ठीक है एक व्यक्ति ने कहा कि कर्मों का ठीक समय पर मिलता है, है। तो बाजार से आ रहा था आपने उससे पूछा फलानी दुकान खुलिए उसने कहा खोलिए फिर आप थोड़ा आगे गए फिर दूसरा आ रहा था आपने दूसरे को पूछा उसने कर नहीं बंद कर तो आपको संशय हो गया कौन ठीक कह रहा है पहले वाला कह रहा खुली है दूसरा कह रहा नहीं खुली है तो आपको संशय हो गया लेट आएगी तो ऐसे दो विरोधी बातें सुनने से व्यक्ति के मन में संशय पैदा होता है ये तीसरा कारण है संशय उत्पत्ति का अब चौथा कारण पढ़िए आप बोलिए उपलब्धि उपलब्धि अव्यवस्था ये चौथा कारण है और पांचवा अनुपलब्धि की बोलिए अनुपलब्धि अव्यवस्था तो ये दो कारण है उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था इन दो कारणों से भी संशय पैदा होता है चौथा कारण है उपलब्धि की अव्यवस्था उपलब्धि सूत्र 15 में देखिए क्या था सूत्र 15 ज्ञान पंद्रह इस सूत्र में उपलब्धि शब्द तो उपलब्धि का ख्यान क्या बताया था ज्ञान ठीक है तो उपलब्धि की अव्यवस्था अर्थात ज्ञान की अव्यवस्था कभी कभी ज्ञान की अव्यवस्था हो जाती है कारण संख्या पैदा होता है कैसे होती है, है। एक व्यक्ति ने तालाब में देखा पानी भरा हुआ। उसको ज्ञान हो गया तालाब में पानी का ज्ञान हुआ आंख से देखा तो ज्ञान हुआ कि तालाब में पानी भरा है तो ये जो तो ज्ञान हुआ यहाँ पर पानी असली था या नकली था असली था तालाब असली पानी देखा उसको एक हो गया। गया कभी में जा रहा था, था। तो तो दूर दूर से से उसको पानी तो से पानी दिखाई दिया। थी रेत और दिख जब नजदीक देखा है, ने? ने तो है। अब में जो उसको पानी दिखाई दिया वो असली था या नली था वो नकली था।, था नहीं और तो दो बार उसको अलग अलग प्रकार का ज्ञान हुआ एक बार असली पानी देखा एक बार नंदी पानी देखा ये ज्ञान की अव्यवस्था हाँ है कभी खीर ज्ञान हुआ कभी घर ज्ञान हुआ दोनों बार आंख से हुआ पहली बार आंख से असली पानी देखा तालाब में दूसरी बार आंख से नंदी पानी देखा रेगिस्तान में ये ज्ञान की अव्यवस्था हाँ अब जब तीसरी बार उसने सड़क पे पानी देखा तो उसको संशय हो गया अब जैसे मई जून में दोपहर में आप चले कार में या बस में तो आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर सड़क के ऊपर पानी देखता है।, दिखता है ना हाँ ऐसी लहरें भी दिखता है और पानी भी देखता है तो जब पानी देखता है सड़क पर तो संशय होता है ये तालाब वाला असली पानी है या रेगिस्तान वाला असली पानी ये संशय पैदा होता है क्योंकि दो तरह का पानी देख चुके हैं वो जो देखा था वो था ज्ञान उस ज्ञान की अव्यवस्था के कारण यहाँ संशय पैदा होगा ये तालाब वाला असली पानी है या रेगिस्तान वाला नकली पानी ये चौथा काश संशय उत्पत्ति का बोलिए समान धर्म में क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका समान धर्म में और इसमें क्या अंतर है समान धर्म थे दो पदार्थों के मनुष्य और ठूंठ और व्यक्ति को जो समान धर्म दिख रहे थे ठीक है वो दोनों धर्म मनुष्य देखने वाले से बाहर के दूसरे पदार्थ में जो दिवान थे लंबाई चौड़ाई मोटाई वो ठूठ में और मनुष्य में थी और ठूठ और मनुष्य उससे बाहर की चीजें जिसको संचय हो रहा है उससे दूर की चीजें और जब उसने पानी देखा सड़क पर तो उसको अपने देखने में संशय है कि मैं जो देख रहा हूं, उसमें गड़बड़ हो रही पर मैं जो देख रहा हूं, असली देख रहा हूं, या नकली देख रहा हूँ यहां खुद के ज्याम में संशय वहा पदार्थ में संशय यह अंतर ठीक हो गया समझ में आगे तो ये चौथा कारण हो गया जहां पर ज्ञान की अव्यवस्था के कारण संशय पैदा होता है और पांचवा कारण है अनुपलब्धि की अव्यवस्था तो उपलब्धि का उल्टा अनुपलब्धि उपलब्धि कार्यक है ज्ञान और अनुपलब्धि कार्यक्रम जब ज्ञान ना हो ज्ञान नहीं हो रहा वो भी दो तरह की स्थिति है उसका उदाहरण सूर्य अनुपलब्धि की अव्यवस्था कैसे होती है व्यक्ति का हो गया, उसने सारा कमरा छान लिया ढूंढ लिया लिया, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा भाई देखो कमरे में कहीं रुमाल रखा था मिल नहीं रहा तो उसकी पत्नी ने ढूंढा रुमाल मिल गया उसको नहीं मिला उसकी पत्नी ने ढूंढ लिया उसको मिल गया तो उसको पता चला कि रुमाल था कमरे में और मेरे हाथ में नहीं आया था तो कमरे में और मैंने ढूंढकर मेरे हाथ में नहीं आया मुझे रुमाल की अनुपलब्धि रही ठीक है ये एक घटना उसने देखी रुमाल की अनुपलब्धि रही रुमाल हाथ में नहीं आया खूब ढूंढने पर भी नहीं आया हाथ में ये अनुपलब्धि हो गई अगले दिन उसकी चाबी हो गई अलमारी की चाबी हो गई फिर उसने कमरे में ढूंढा चाबी नहीं मिली फिर पत्नी को कहा भाई चाभी ढूंढो उसने भी सारा कमरा ढूंढा चाबी नहीं मिली फिर पत्नी ने सोचा कि ये जब आए थे कल शाम को तो कहीं हो सकता है घर के बाहर उन्होंने कुछ सामान निकाला होगा तो घर के बाहर देखो और घर के बाहर चाबी मिल दरवाजे के बाहर चावी मिल तो ये दूसरी घटना होगी पहली घटना में रुमाल कमरे में था पर उस व्यक्ति के हाथ में नहीं आया और दूसरी घटना में रुमाल चाबी कमरे में थी ही नहीं कमरे में चाबी थी ही नहीं और फिर से हाथ में आती तो न पत्नी के हाथ में आई न पुरुष के हाथ में किसी के हाथ में नहीं आई वो तो बाहर जाकर बाद में पता लगा कि घर के बाहर पड़ी थी चाबी तो ऐसी दो घटनाएं उसने देखी इन दोनों घटनाओं का सार क्या है पहले में रुमाल कमरे में होते हुए नहीं मिला दूसरी घटना में चाबी न होते हुए नहीं मिली दोनों घटनाओं में वो वस्तु नहीं मिली नहीं मिली ये उस व्यक्ति को रुमाल भी नहीं मिला चाबी भी नहीं मिली दोनों ही नहीं मिली पर दोनों में अंतर क्या था रुमाल था पर मिला नहीं चाबी थी नहीं इसलिए नहीं मिली यह ऐसी घटनाएं होती है नहीं होती है, होती है ना तो ये दो बार हुई, एक बार हमारी भी, भी, भी। एक अब जब तीसरी बार कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो उसको संशय हो जाएगा तीसरी बार जब कोई वस्तु नहीं मिली उसको, तो हो जाएगा। ये पहली बार ये घटना की तरह से या दूसरी की तरह से उसको ये संशय हो जाएगा मान लो उसको किसी ने कह दिया तुम्हारे मकान के पिछले हिस्से में कुछ संपत्ति है मट्टी खोदो वहाँ पर सोने का खड़ा है वहां पर कुछ सामान मिलेगा सोने के सिक्के मिले हाँ। का सारा हिस्सा खोद दिया नहीं। अब उसको संशय हो जाएगा पता नहीं कहीं है और मेरे हाथ में नहीं आ रहा यह है ही नहीं और तो मेरे हाथ में आ रहा यह हो जाएगा हो गया तो ये जो पांचवा संशय है ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था के कारण तो ऐसे पता नहीं कितनी जगहों पर हमको संशय पैदा होते रहते हैं एक व्यक्ति गया योगाभ्यास करने 20 साल हो गए तपस्या करते करते उसको भगवान मिलेगी अनुपलब्धि भगवान नहीं मिला नहीं मिला तो उसको संशय हो गया पता नहीं भगवान है और मेरे हाथ में नहीं आ रहा या है ही नहीं इसलिए हाथ में नहीं आ रहा उसको संशय हो है तो ऐसे बहुत बहुत लोगों को संशय तो उत्पन्न तो हो जाता है जब कोई विशेष जानकारी मिल जाती है तब वो संशय हटेगा जब तक तो विशेष जानकारी नहीं मिलेगी तब तक संशय बना तो संशय उत्पन्न हो जाता है संशय उत्पन्न होना कोई बुरी बात नहीं है वो असंभव नहीं है वो आश्चर्य की बात नहीं है संशय तो होता ही रहता है क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमको मनुष्यों को संशय होता है क्यों होता है मनुष्य अल्पत्य है इस कारण से क्या ईश्वर को भी संशय होता है क्यों नहीं होता तो सर्वज्ञ है इसलिए उसको संशय नहीं होता उसको तो हर चीज साफ साफ दिखती है और मनुष्य अल्पज्ञ है इसलिए मनुष्यों को संशय हो जाता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि संशय हो जाए तो कोई बात नहीं पर संशय उत्पन्न होने पर उसका निवारण जरूर होना चाहिए अगर संशय उत्पन्न हो गया और उसका निवारण नहीं हुआ तो खतरा तो बड़ा खतरा खतरा खतरा ही खत्रा है, पता नहीं नहीं क्या पागल भी हो जाते हैं हैं, कई लोग चक्कर में, उनका दूर नहीं हो, वो फुल रहते लटके रहते फिर बहुत ज़्यादा चिंतन करते है, सोचते है, तो पागल भी हो जाते है। मन है तो मन है। जी ये बनता है, तो बन है। तो साथ रहता है तो मन वहाँ भी हो गया साथ इसका इसका कितना भी, बनने भी बनने ये कोई तो इसका उत्तर है उत्तर कि मुक्ति में मन साथ नहीं रहता। भी नहीं रहता रहता शरीर भी ये ये सब ये टूट के खत्म हो जाते मुक्ति में सिर्फ अकेला आत्मा रहता है और साथ में ईश्वर जुड़ा रहता है बस दोबारा तो जब मुक्ति से आएगा फिर दोबारा नया बनेगा फिर उसको दे दे एक तो जब नई सृष्टि बनेगी तब मन बनेगा एक मुक्ति से लौटेगा तब बनेगा दो टाइम पर मन नया बनता है ऐसे ही दो टाइम पर टूटेगा जो मुक्ति में गया उसका मन टूट जाएगा या प्रलय हो जाएगी तो टूट जाएगा दो स्थितियों में मन टूटता है सारा सूक्ष्म शरीर टूटता है और दो ही स्थितियों में वो बनता है ठीक हो गया। तो ये पांच कारण बताए जिनसे संक्षय पैदा होता है और एक ही चीज मुक्ति कहो मोक्ष कहो अब कहो, कहो, चारों शब्दों का एक ही मतलब वो जो प्राण है वो इंद्रियों का ही नाम प्राण है नौवे में जो पांच प्राण लिखे ना तो वहाँ पर जैन इंद्रिया लिखी है और पांच प्राण लिखे कर्म इंद्रिया नहीं लिखे वो लिखे तो कर्मंद्रिया तो लिखे तो वहां प्राण पांच प्राण का अर्थ है पांच कर्मेंद्रिया तो फिर वो शांति के साथ हो जाएगा ठीक हो गए तेईसवा सूत्र संजय का तो सोलह पदार्थों में तीसरा पदार्थ था सोलह पदार्थों के नाम तो प्रमाण, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, रही है तो सोलह में से तीन हो गए अब चौथा है प्रयोजन सूत्र है जिसमें प्रयोजन के बारे में बताया सूत्र चौबीस मोलिए तत्जन ये प्रयोजन तो प्रयोजन तो हिंदी का शब्द है संस्कृत में भी हिंदी में भी दोनों में चलता है और आप जानते हैं आप आए आपका क्या प्रयोजन <laughs> बोलते हैं ना आपको क्या प्रयोजन क्या उद्देश्य है अच्छा। क्या लक्ष्य है आपका तो उद्देश्य अथवा अच्छा लक्ष्य को प्रयोजन कहते हैं। और सूत्र के शब्दों में देखें तो इस तरह से बनेगा यम अर्थम जिस वस्तु को यम जिसको अर्थम वस्तु को जिस वस्तु को अधिकृत्य सामने लक्ष्य बना करके जिस वस्तु को लक्ष्य बना करके प्रवर्ते व्यक्ति कर्म करता है जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति कर्म करता है मेहनत करता है वो जो वस्तु थी ना जिसको लक्ष्य बनाया वही प्रयोजन एक व्यक्ति ने दुकान चलाई दुकान खोलनी शुरू कर दी क्या लक्ष्य था उसका पैसे कमाने वही उसका प्रयोजन पैसे कमाने के लिए तो खोले दुकान और किसले खोले ठीक है एक व्यक्ति ने धन कमाने के लिए दुकान चलाई तो धन कमाना उसका प्रयोजन एक व्यक्ति ने सम्मान प्राप्ति के लिए समाज सेवाण्य तो कमाने के लिए हॉस्पिटल चला गया उसका प्रयोजन क्या है पुण्य कमाना उसने उस परपज से हॉस्पिटल चालू किया एक व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्ति के भावना से मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से समाज सेवा शुरू की उसका प्रयोजन क्या है? जिस को कर्म करता है, करता है वो जो लक्ष्य है वो ही प्रयोग तो तो है सब लोगों का एक प्रयोजन है उसमें कोई टकराव नहीं वो है मोक्ष मोक्ष प्राप्ति सबका प्रयोजन चाहे कोई कहता हो मुझे मोक्ष में नहीं जाना है वो भले ही हो पर जाना उसको भी कई लोग कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए। हम तो संसार में बार -बार संसार में बार-बार जन्म लेकर का करना चाहते हैं। हमें मोक्ष में नहीं जाना ऐसा कहते हैं कुछ लोग आपने सुना होगा सुना है ना जबकि ये झूठ है सब लोग मोक्ष में जाना चाहते है ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मना करते मुझे मोक्ष नहीं चाहिए ये तब तक, तक मना करते हैं उसके दो कारण जब तक उनको नहीं मिलता या तो पता नहीं उनको मोक्ष है क्या समझ नहीं आया और या फिर मेहनत से डबराते दवरत, तो समझ ही नहीं आया मोक्ष होता क्या है जिनको मोक्ष समझ में नहीं आया तो वो क्यों इच्छा करेंगे मोक्ष की ठीक है ना जब समझ में आएगा तभी तो आदमी काम करेगा दुकान कौन चलाएगा जिसको दुकान का लाभ समझ में आएगा वो दुकान चलाएगा विद्या कौन पढ़ाएगा जिसको विद्या पढ़ाने का लाभ समझ में आएगा वो विद्या पढ़ाएगा भोजन कौन खाएगा जिसको भोजन खाने का लाभ समझ में आएगा वो भोजन खाएगा तो जब तक किसी चीज का लाभ समझ में नहीं आएगा व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा <laughs> तो जो लोग कहते हैं हमें मोक्ष नहीं थे इसका अर्थ है उनको मोक्ष समझ में नहीं आया कि मोक्ष में क्या होता है सूर्य बताया था ना बामें सूत्र में मोक्ष की परिभाषा बताई थी तो मोक्ष में फुल मिलाकर तीन बातें होती है पहली बात सारे दुखों से छूटना सारे दुखों से छूटना दूसरी बात ईश्वर का उत्तम आनंद करना।, करना तीसरी बात पूरे ब्रह्मांड की सैर करना।, करना ये तीन बातें होती हैं और तीनों की तीनों लिखी नौवेस में ये तीनों लिखिए मोक्ष का मतलब ये है तो अब बताइए क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं हाँ। क्या आप ईश्वर का उत्तम प्राप्त करना चाहते हैं? है हाँ। क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं अब हाँ। बताओ किसने नाम बोला किसी भी नाम नहीं बोला सब कह रहे हाँ तो ये तो कह रहा था सब कैसा मोक्ष चाहते हैं फिर भी मना करते हैं इसलिए पता नहीं की मोक्ष में होता क्या है जिनको नहीं पता वो यही करते हैं कि मोक्ष में ऐसे दीवार की तरफ मे बैठ जाएंगे बोल होते रहेंगे कुछ मिलना तो है नहीं इसलिए ऐसा खाली खाली मोक्ष तो नहीं चाहिए उनको पता नहीं मोक्ष में क्या होता है जब पता चल जाएगा तो सब हो बोलेंगे और जो लोग ये कहते हैं कि हम मोक्ष में नहीं जाना चाहते हम तो बार बार उपकार करना चाहते हैं हम उनसे ये पूछेंगे अच्छा आप उपकार क्यों करना चाहते हैं आपका क्या प्रयोजन है बात कर रही है प्रयोजन हाँ, आपका प्रयोजन क्या है क्यों कार्य करना चाहते हैं क्या उत्तर देखिएगा नहीं तो, सुख, सुख तो मोक्ष में, <laughs> में, तो में भी तो सुख मिलता है और आप के लिए कर रहे हैं तो एक ही बात हुई मोक्ष के लिए तो परोपकार कर रहे फिर गाँव में मोक्ष नहीं थी तो प्राप्ति है। ये आगे की बात है कि वो संसार का सुख चाहते हैं मोक्ष मोक्ष वाला क्यों नहीं चाह रहे क्योंकि प्राप्ति में तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या से दिल घबराता है वो करना नहीं चाहते इसलिए मना करते हैं नहीं, नहीं, नहीं। मोक्ष नहीं चाहिए का, वो संसार के स्वाद का। आ, उसकी आदत पड़ी है ना संसार के सुख छोड़ना नहीं चाहते मोक्ष के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है वो करना नहीं चाहते इसलिए बहना मारते छोट ही नहीं चाहिए चाहिए पैसे नहीं, सब चाहिए तो जिन लोगों को पता नहीं वो भी मना करते है हमें मोक्ष नहीं चाहिए और जिनको पता लग गया कि मोक्ष में सुख मिलता है और वो तपस्या से घबराते हैं इसलिए मना करते हैं एक कागज है अंगूर खट्टे एक की बात आती है ना अंगूर तोड़ने के लिए उछल रही बहुत उछली मतलब हाथ में नहीं आए इसलिए खट्टे आ जाते तो बिछे थे हाँ वो बात भी है यहाँ के सुख सारे खो जाएंगे यहाँ के सुख खो जाएंगे इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो मोक्ष में नहीं जाना हमें तो यही ठीक है वास्तव में यहाँ जो सुख मिलता है वो प्रकृति का सुख है वो लोग ठीक से समझते नहीं मोक्ष के सुख को यहाँ जो संसार में सुख मिलता है ये प्रकृति का सुख है और मोक्ष में जो सुख मिलता है वो ईश्वर का सुख है प्रकृति का सुख बहुत घटिया क्वालिटी का है और ईश्वर का सुख बहुत ऊंची क्वालिटी का है दोनों में क्वालिटी में बहुत फर्क है भौतिक सुख से इच्छाएं बढ़ती जाती है शांत नहीं होती और ईश्वर का सुख भोगने से इच्छाएं शांत हो जाती है यह अंतर है अब यह उनको बता नहीं उनके दिमाग में ही नहीं ये बात की ईश्वर का सुख इससे बढ़िया क्वालिटी का है उससे हमारी तृप्ति हो जाएगी वो जानते नहीं वो ये समझते हैं बस जो भौतिक सुख है यही सबसे बढ़िया है इससे बढ़िया कोई सुख है ही नहीं इसलिए मना करते हैं कि नहीं नहीं हमें मोक्ष में नहीं जाना वास्तव में मोक्ष का सुख इससे बहुत गुना लाख गुना ऊंचा बहुत ऊंचा स्तर का है फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती अगली बात भौतिक सुख में एक सुख के पीछे चार दुख भोगने पड़ते है ईश्वर के सुख में कोई दुख है ही नहीं वहां सौ शुद्ध सुख है केवल सुख है। है के को आपके पास कार है कोई छीन लेगा बंगला है मकान है संपत्ति सोना चादी वो छीन लेगा और ईश्वर का सुख आपसे कोई छीन नहीं सकता ये भी फायदा है उसमें ठीक है भौतिक सुख भोगने वाला व्यक्ति मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, है।, है चाय पीने वाले को चाय की आदत पड़ जाती है वो छोटती नहीं शराब वाले को शराब की आदत पड़ जाती है वो छोटती नहीं वो छोड़ना चाहता तो वो नहीं छोटती ऐसे वो गुलाम हो जाता है मन इंद्रियों का जबकि जो समाधि लगाता है ईश्वर का आनंद लेता है वो मन इंद्रियों का राजा होता है वो जो चाहे वो कर सकता है उसका मन और इंद्रियों उसके कंट्रोल में रहते हैं जो भौतिक सुख लेता है वो मन इंद्रियों के कंट्रोल में चलता है और ये मन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है ये दोनों में अंतर तो इसलिए फुल मिलाकर ईश्वर का सुख बढ़िया है उत्तम है उच्च क्वालिटी का है वो मोक्ष में मिलता है या समाधि में मिलता है दो जगह पर मिलता है तो आप बताइए मोक्ष वाला सुख प्राप्त करना चाहिए या नहीं प्रेवज्ञा। प्रेवज्ञा। करना चाहिए तो ये कहना गलत है कि मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता ये कहना गलत है दुख बढ़िया सुख सब चाहते हैं और मेहनत से घबराते इसीलिए मना चाहते तो प्रयोजन की बात चल रही थी मोक्ष प्राप्ति सबका प्रयोजन है मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कुत्ते कले भी प्रयोजन है सांप का भी प्रयोजन है दुख वो भी नहीं चाहता आप दुख नहीं चाहते क्या साँप बिच्छू कुत्ता मक्खी मच्छर दुख चाहता है नहीं तो नहीं। वो भी नहीं चाहता आप सुख चाहते हैं क्या वो सुख चाहता है या नहीं तो सुख वो भी चाहता है दुख वो भी नहीं चाहता तो वो भी मोक्ष को तो चाह रहा है इच्छा सबकी एक जैसी ये ठीक है वो इतना समर्थ नहीं है इतनी बुद्धि नहीं है इतने साधन नहीं है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर ले पक्षी उसके पास साधन कम है इसलिए वो सीधा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा उसको अपना दंड भोग के मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य बनकर फिर नए से जैसे मेहनत करनी पड़ेगी फिर मेहनत कर कर जा जाना वो भी चाहता है दुख भोगना तो कोई भी नहीं चाहता तो ये था मुख्य प्रयोजन अंतिम प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ये सबका हमें जो है देवता लोगों को तो मोक्ष चाहिए तो मैं उत्तर देखा आपने सूर्य का नाम लिया मैंने उसका उत्तर दिया सूर्य तो जड़, जड़।, जड़।, जड़ वस्तु उसको तो मोक्ष को जानता ही To, uh, ये जड़ जड़ पदार्थ ये देवता तो हैं पर इनको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है मोक्ष की आवश्यकता किसको है जो दुखी है जो दुखी है मोक्ष का मतलब क्या है दुख से छूटना तो दुख से छूटना कौन चाहेगा जो दुखी होगा तो ये तो दुखी है ही नहीं तो ये तो दुखी है ही नहीं तो इनको मोक्ष की जरूरत नहीं है मोक्ष की जरूरत है हमको हम चेतन आत्माओं हमको जरूरत है क्योंकि हम दुखी है, है, है, है, है। एक्सीडेंट होता है हाथ पैर टूटता है इनको तो जरूरत ही नहीं है न ईश्वर को जरूरत है वो तो पहले ही मुक्त है वो तो दुखी है ही नहीं जो दुखी नहीं है उसको मोक्ष की जरुरत नहीं वो तो पहले ही मुक्त है तो जो जीवात्मा है अभी शरीरधारी बंधन में उनको मोक्ष की आवश्यकता है तो हम मोक्ष की तैयारी करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता क्या मुफ्त मा मुफ्त मा मिलता। <laughs> और कहीं मिले तो लेना भी नहीं समझ लेना कुछ गड़बड़े इसका जहा कर वो पहले आओ जी मुफ्त में मिलता है वो सब चलाक है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता ईश्वर का नहीं है कर्म करोगे तो ही मिलेगा इसलिए कर्म करके प्राप्त करना चाहिए और कहीं मुफ्त में मिलता हो तो समझ लेना कुछ चलाक है कुछ गड़बड़े कई लोग घरों में आते हैं वो आपके आभूषण साफ करने वाले सोने के आभूषण साफ करते हैं वो सुबह सफाई करके ले जाते हैं कहते हम फ्री में साफ कर देंगे वो फ्री में क्या कर साफ करते हैं सोना काट के ले जाते हैं सारे वसूल हो गया सारी मजदूरी वसूल हो गई उसमें तो लोग सोचते हैं चलो फ्री में कर रहा करवा लेते हैं बाद में समझ में आता है कि तो वो सोना काट के ले गया हमारा तो फ्री में कुछ नहीं मिलता ध्यान रखिएगा कई बार रेडियो टी में ऐड आती है ना दो साबुन खरीदो तीसरा फ्री दो शैम्पू खरीदो तीसरा फ्री वो फ्री में नहीं होता है उस तो उस तीसरे की तो उस तीसरे की की कीमत कीमत दो अंदर कर ली ली हुई है। भी ले आपको पता नहीं चलता है वो व्यापारी को पता है कितनी कीमत है और मैं कितने ले रहा हूँ कोई व्यापारी फ्री में नहीं देगा अच्छा आपने भी तो कोई व्यापारी होंगे आप फ्री में देते हो किसी को जब आप नहीं देते तो दूसरा पागल छोड़िए वो क्यों देगा आप नहीं देते वो भी नहीं देगा तो फ्री में कुछ नहीं मिलता मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए मोक्ष के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी लगाओ मेहनत जोर लगाओ फिर हो जाएगा तो एक प्रयोजन है मोक्ष जो सभी का है जब मोक्ष का प्रयोजन समझ में आ जाए व्यक्ति को फिर वो मोक्ष के लिए मेहनत करता है और जब तक मोक्ष समझ में नहीं आए तब तो कुछ तो समझ में आएगा फिर जो समझ में आएगा वो उसको लक्ष्य बना लेगा वो प्रयोजन हो जाएगा उसका किसी को धन समझ में आता है कि धन कमाने में फायदा है तो धन कमाना उसका प्रयोजन हो जाएगा तो वो धन के प्रयोजन से मेहनत करेगा किसी को सम्मान का सुख समझ में आता है कि सम्मान में बड़ा सुख है तो उसका प्रयोजन क्या होगा सम्मान प्राप्ति उसका वो प्रयोजन होगा तो वो कोई समाज सेवा करेगा परोपकार करेगा हॉस्पिटल चलाएगा धर्मशाला चलाएगा इसलिए चलाएगा सम्मान सम्मान के लिए वही उसका प्रयोजन है तो कोई उत्तषणा से कोई विद्रेषणा से कोई लोकेषणा से जो जिसकी समझ में आता है कि इस काम के करने से मुझे ये लाभ होगा बस उसको दिमाग में रख वो काम करता है वही उसका प्रयोजन है ये प्रयोजन छोटे छोटे प्रयोजन है ये तब तक रहेंगे जब तक मोक्ष समझ में नहीं आएगा क्या बोला जब तक मोक्ष मोक्ष मोक्ष जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक धन का प्रयोजन रहेगा सम्मान का प्रयोजन रहेगा चेरा चेरी बनाने का प्रयोजन रहेगा जब मोक्ष समझ में आएगा तो ये सारे हट जाएंगे फिर बस एक वही प्रयोजन रहेगा कि मोक्ष में जाना बोलिए तीन योजनाओं में सब आ जाती है जितने भी आपके प्रयोजन है वो तीन के अंतर्गत आ जाएंगे बोलिए। पिछले में भावना आया तो कोई तो हमारा लक्ष्य जो टारगेट है जो हम प्राप्त करना चाहते है भावना तो साधन है हाँ हम भावना से कर्म करते हैं जैसे बताया था प्रवृत्ति दोष जनित तो अर्था फलम क्रिया और भावना दोनों को मिलाकर के जो चीज पैदा होती है वो फल है तो फल तो हमारा प्रयोजन है और भावना उसका साधन है मोक्ष हमारा प्रयोजन है और हम निष्ठाम भावना से कर्म करते हैं ठीक है तो जो मन में हमारे विचार है उसका नाम है भावना जो तो एक व्यक्ति के मन में ये विचार है कि मैं मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हूँ ये उसके मन में विचार है इसका नाम है भावना इस भावना से वो सेवा करता है दान देता है यज्ञ करता है, परोपकार करता है संगठन करता है समाज सेवा करता है संस्थाओं को सहयोग करता है तो ये उसकी भावना है और लक्ष्य है वो यह कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा जो मिलेगा वो उसका लक्ष्य वो प्रयोजन वो अलग चीज है ठीक हो ओके तो जिस चीज का लाभ समझ में आता है व्यक्ति को वही उसका प्रयोजन है ये सारा बाकी प्रयोजन सब छोटे छोटे हैं अंतिम सबसे बड़ा प्रयोजन मोक्ष है जब तक तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आपको बार-बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार संसार में चक्कर काटना पड़ेगा दुख भोगना पड़ेगा येगा ये ये <laughs> ती, नहीं आता इनसे अलग है इसका नाम है मोक्ष इसका ये तीन तीन में में नहीं आता इन तीन में आता है सांसारिक सुख की इच्छा लोकेशना, ये तीनों से सांसारिक सुख जाता है और मोक्ष तो संसार से अलग है इसलिए इन तीन में नहीं आएगा तो ऋषि लोग कहते हैं तीन ये छोड़ो मोक्ष को लक्ष्य पकड़ो मोक्ष को मत छोड़ो मोक्ष को पकड़ो इनको छोड़ो ये तीन मोक्ष में बाधा, जो बाधा उसको छोड़ो और मोक्ष को पकड़ो वैराग्य वैरागी को पकड़ो ताकि मोक्ष हो जाए, ठीक है, एक मंत्र भी आता है जो तो आप बहुत जानते हैं प्रसिद्ध मंत्र है यजामहे त्रम यजाम सुगंधि पुष्टि त्योर मोक्ष मोक्ष मोक्ष को को को मत छोड़ो। तो अम्रित से, से मत छोड़ो तो को आ, तो पकड़ो अमृत से से छुड़ाओ वो पकड़ना छोड़ना ये बाधा कर ठीक है तो अंतिम प्रयोजन हमारा हुआ मोक्ष प्राप्ति इसीलिए हम सारे काम करते हैं जिसको मोक्ष समझ में आता है वो मोक्ष के लिए काम करेगा जिसको और समझ में आता है वो और चीजों के लिए काम करता है जिसको पैसा समझ में आता है वो पैसे के लिए करेगा ठीक आगे चलें, चलिए अब ये 24 सूत्र हो होंगे पच्चीसवा अगला सूत्र देखिए तो 16 पदार्थों के नाम दोहराएंगे प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय, संशय, संशय, प्रयोजन, प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत, सिद्धांत, अवयव, अवयव, तर्क, तर्क, निरन्तर, निरन्तर, वाद, वाद, जल, जल, वितंडा, वितंडा, एतवाहास, एतवाहास, छल, छल, जाति, जाति, निग्रस्थां, निग्रस्थां। तो अब ये पांचवें नंबर पे आया द सोलह में से पांचवा नंबर इसकी परिभाषा में सूत्र है ठीक है बोलिए लौकिक परीक्षका बुद्धिता ये दृष्टान्त की परिभाषा है दृष्टांत उदाहरण ये तो आप जानते हैं सरल शब्दांत या उदाहरण एक ही बात तो उदाहरण या दृष्टांत किसको कहते हैं वो समझाया है कि अर्थे सूत्र में बताया अर्थे जिस वस्तु के विषय में अर्थ वस्तु पदार्थ जिस वस्तु के विषय में लौकिक परीक्षक नाव लौकिक व्यक्ति और परीक्षक व्यक्ति लौकिक का मतलब सामान्य व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति सामान्य है। और परीक्षक वो है जो प्रमाणों से परीक्षा करना जानता है पढ़ा लिखा है, विद्वान है। वो परीक्षक तो व्यक्ति और व्यक्ति, इन दोनों का बुद्धि समान हो विचार समान हो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों व्यक्ति जिस बात को एक जैसा स्वीकार करते हैं उसका नाम दृष्टान्त है मतलब जिस बात को दोनों व्यक्ति मानते हैं वो दृष्टांत है जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो बात करते समय कोई ना कोई दृष्टान्त देना पड़ेगा बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण दृष्टांत देना पड़ता है या नहीं तो दृष्टांत कौन सा बनेगा जिसको दोनों व्यक्ति स्वीकार करें एक जैसा वो दृष्टान्त है जिस बात को एक व्यक्ति माने और दूसरा न माने वो दृष्टान्त नहीं बनेगा ये समझाना चाह रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए एक गाँव का अनपढ़ व्यक्ति है जंगल में रहता है कहीं खेत में रहता है कोई स्कूल नहीं गया पढ़ा नहीं अनपढ़ उसको मालूम है अग्नि गर्म होती है गाँव के अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि अग्नि गर्म होती है और एक पढ़ा लिखा विद्वान है और साइंटिस्ट है उससे पूछो अग्नि गर्म होती है या ठंडी गर्म तो इस मामले में दोनों का विचार एक समान है अग्नि गर्म होती है इसको पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ दोनों स्वीकार करते हैं तो जिस वस्तु को दोनों व्यक्ति एक जैसा स्वीकार करें वो दृष्टांत है तो अग्नि गर्म है ये दृष्टांत है इस दृष्टांत को दोनों व्यक्ति कहीं भी उपयोग कर सकते हैं जब कोई तो दृष्टांत दिया जाता है तो उसकी भाषा होती है जैसे जैसे शब्द बोल के फिर आगे बात कह देते हैं वो दृष्टांत बन जाता है जैसे अग्नि गर्म होती है ऐसे सूर्य भी गर्म होता है तो अग्नि गर्म होती है इसको दोनों व्यक्ति स्वीकार करते तो अग्नि का दृष्टांत बन गया ठीक है तो ऐसे जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगी कोई बात समझाने के लिए तो वहां दृष्टांत देना होगा दृष्टान्त वही मान्य होगा जिसको दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर निराकार है कैसे निराकार है? क्योंकि वो चेतन है ईश्वर निराकार है क्यों निराकार है क्योंकि वो चेतन है? है तो वह दृष्टांत उसने कहा जैसे जीवात्मा निराकार है जीवात्मा का दे दिया, इस पर झगड़ा चल रहा है लोगों में जीवात्मा साकार है निराकार है, इस लोग झगड़ते रहते हैं काम तो अब उसको एक दृष्टान्त देना पड़ेगा ना ईश्वर निराकार है क्यों चेतन होने से कैसे चेतन है कैसे निराकार है जैसे जीवात्मा चेतन है वो निराकार है ऐसे ईश्वर भी चेतन है वो भी निराकार है अथवा इसको उलट के भी बोल सकते है किसी ने कहा भाई जीवात्मा निराकार है इस पर बहस चल रही, रही है ना जीवात्मा साकार है एक पक्ष वाले कहते हैं दूसरे पक्ष वाले कहते हैं जीवात्मा निराकार है संदीप जी, जी। चलती है ना बहस तो एक पक्ष वाले ने कहा कि जीवात्मा निराकार है क्यों निराकार है क्योंकि वो चेतन है कैसे चेतन कैसे उदाहरण देंगे जैसे ईश्वर चेतन है और वो निराकार है निरा इसको तो दोनों मानते हैं और कोई दृष्टान्त नोनो माने वो दृष्टांत ठीक है फिर उससे बात आगे चल पड़ेगी तो इस प्रकार से जिस बात को लौकिक और परीक्षा अनपढ़ और लिखा दोनों व्यक्ति एक जैसा स्वीकार करें उसको दृष्टांत करेंगे तो ये हो पांच पदार्थ सोलह में से अब छठा पदार्थ सिद्धांत छब्बीसवा सूत्र देखिए बोलिए तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत वैसे यहाँ पर जो तो सिद्धांत की जो परिभाषा है वो तो है संस्थिति सूत्र में एक शब्द है संस्थिति चौथे नंबर पे शब्द है संस्थिति ये है सिद्धांत की परिभाषा संस्थिति का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में इस तरह से कहना कि यह वस्तु ऐसी है कैसे कहना यह वस्तु ऐसी है इस तरह से किसी बात को प्रस्तुत करना किसी बात को इस तरह से प्रस्तुत करना कि यह वस्तु ऐसी है इसको बोलेंगे सिद्धांत जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा चौथे आसमान पर रहता है अब ये एक सिद्धांत है उसने परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा ऐसा है वो चौथे आसमान पे रहता है ये उसका सिद्धांत है अब वो ठीक है गलत है यह अलग विषय है वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है पर सिद्धांत तो है <coughs> दूसरे ने कहा जी नहीं नहीं, भगवान तो सातवें आसमान पर रहता है ये उसका सिद्धांत है तीसरे ने कहा नहीं भाई परम धाम में रहता है ये उसका सिद्धांत है चौथे ने कहा नहीं भैगोठ में रहता है ये उसका सिद्धांत है पांच महीने का कैलाश पर्वत में रहता है ये उसका सिद्धांत है ने कहा सर्वव्यापक है ये उसका सिद्धांत है तो किसी वस्तु के बारे में यह कहना कि ये वस्तु ऐसी है सिद्धांत परिभाषा है तो सिद्धांत क्या है का किसी वस्तु के स्वरूप को प्रस्तुत करना ये सिद्धांत है अब अगर ठीक प्रस्तुत किया तो सिद्धांत ठीक है गलत प्रस्तुत किया तो सिद्धांत गलत है तो सिद्धांत ठीक भी होते हैं गलत भी होते हैं सब तरह के होते हैं लोगों के अपने विचार अपने विचार हैं अपनी अपनी मान्यताएं हैं तो जो उनका विचार है जो उनकी मान्यता है वो सिद्धांत है आगे फिर परमाणु से उसकी परीक्षा करेंगे कि वो सिद्धांत ठीक है या गलत है। वो तो परीक्षा से पता चलेगा तो जैसे किसी ने कहा कि भगवान चौथे आसमान में रहता है ये उसका सिद्धांत अब बाद में परीक्षा करेंगे ये ठीक है या गलत तो यहाँ पर भगवान के मामले में इतना झगड़ा है इतना झगड़ा है कोई हिसाब नहीं जितना झगड़ा भगवान के मामले में इतना और किसी वस्तु के बारे में नहीं सबसे ज्यादा डिस्प्यूट मतभेद ईश्वर के बारे में गणित सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं इसलिए उसमें झगड़ा नहीं है केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं इसलिए केमिस्ट्री में झगड़ा नहीं है फिजिक्स सारी दुनिया में एक जैसी जैसे इसलिए फिजिक्स में झगड़ा नहीं है <coughs> लेकिन भगवान एक जैसा नहीं पढ़ाते इसलिए उसमें झगड़ा है और गणित में झगड़ा करना हो तो वो भी दो तरह का पढ़ाना शुरू कर दो तो वहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे पाँच अट्ठे चालीस और दूसरे पढ़ाएंगे पांच अट्ठे तैतीस देखना लड़ाई शुरू हो जाएगी <laughs> नहीं झगड़ा हो जाएगा तो जहाँ भी दो विचार होंगे किसी वस्तु के बारे में वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो एक जैसे पढ़ाते हैं इसलिए उसमें झगड़ा नहीं होता कभी कभी चीन और जापान की लड़ाई हुई इस बात पर एक देश वाले कहते हैं पाँच अट्ठे चालीस और दूसरे कह पाँच कभी हुई झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ ना क्योंकि दोनों दो बोलते हैं कि एक ही बोलते हैं इसलिए झगड़ा नहीं हो पर ईश्वर के मामले में खूब झगड़ा घर घर में झगड़ा है एक ही घर में चार आदमी रहते, तो। रहते हैं चारों का लग रहा है। बताओ इतनी खराब हालत है आज तो भगवान के बारे में चार लोग लोगों में भी संगठन नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं दिल्ली में एक जगह में आगे समय में प्रवचन करने गया। कई वर्ष पहले की बात है बहुत पुरानी बात तो एक युवक उसमें संसद में, में आए थे तो उनको मेरा प्रवचन अच्छा लगा समझ में आया तो कहना गुरु जी हमारे घर चलेंगे मैंने कहा चले भोजन करेंगे मैंने कहा कर लेंगे तो मुझे घर ले गया फिर उसने भोजन खिलाया फिर मैंने पूछा अच्छा आपके घर में और कौन कौन लोग हैं बोले हम चार व्यक्ति हैं मैंने कहा कौन कौन है कि एक मेरा भाई है एक मेरी माता जी एक पिताजी एक मैं चार तो मैंने कहा आप तो आये में आए थे बाकी क्यों नहीं आए मेरी माँ में जाती है, मेरा भाई हैनुमान मंदिर में जाता है में जाते हैं, मैं ऐसे जाता <laughs> चार व्यक्ति चार वाले सबका घर वाले सबका भी चार अलग बताओ ऐसे घर में संगठन हो सकता है ऐसे घर में शांति हो सकती है <laughs> नहीं।, नहीं हो सकता कम से कम एक घर के चार आदमी उनका तो विचार एक होना चाहिए तो इसलिए आपके घर में भी ऐसा हो सकता है ध्यान रखना आपके घर में भी ऐसा हो सकता है आपका विचार है आर्य समाज में आपकी पत्नी मूर्ति पूजा करेगी टक्कर तो होगी वहाँ पत्नी आर्य समाज में आती है पति नहीं आता पति आता है तो पत्नी नहीं आती उनमें भी टक्कर रहती है तो बैठ करके विचार करें एक विचार बनाए तो प्रेम होगा संगठन होगा शांति होगी आनंद जितना जितना विचारों में टकराव होगा इन सिद्धांतों में टकराव होगा उतनी उतनी समस्या बढ़ेगी तो इसलिए बता रहे हैं कि सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने सिद्धांत बना रखे इतना अधिकार नहीं है उसको अपनी मर्जी से अपना सिद्धांत बना लेते नहीं जाना तो गाय जो है ना वही भगवान अब अपना सिद्धांत बना लिया तो ये अपने अपने जो धर्म के मामले में सिद्धांत बना रखे हैं ये गलत है ऐसा किसी को अधिकार नहीं है ऐसे अपने मनमाने सिद्धांत अलग नहीं बनाते गणित में बना के दिखाओ आप वे स्कूल में पढ़ने टीचर ने पढ़ाया पांच अट्ठे चालीस वहाँ बोलो नहीं नहीं मेरा ये विचार नहीं मेरा विचार तो पाँच अट्ठे छत्तीस का मत बोलने क्यों? खोलने की हिम्मत नहीं होती मानता हूँ मान के प्रूव तो अलग अलग ये अपने तो हम भी कर देंगे वो वो नहीं में पड़े वो केवल हट कर रहे जो फॉलो नहीं कर रहे अभी आप मेरी बात पकड़ नहीं पाए पाँच अठे चालीस केवल यही प्रूव हो सकता है पाँच अठे छत्तीस प्रूव नहीं हो सकता और अगर कोई प्रूव कर दे तो समझ लेना ही झूठ बोल रहा है वो हठ पे हड़ा प्रूव तो केवल एक होता है जो सत्य है वही प्रूव हो सकता है बाकी तो झूठ है छठ का है चलाकी धोखा है हठ है दुराग्रह कुछ भी कारण है केवल एक ही होता है। है हाँ है, है। है तो ठीक ठीक ठीक ठीक कर कर सकता चलिए बात रहे हम सिद्धांत की, अलग अलग तो प्रकार के सिद्धांत होते हैं तो जब लोगों के सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं तब फिर चगड़े होते हैं तो यहाँ सूत्र सूत्र में ये बता रहे हैं तीन प्रकार के मुख्य सिद्धांत है प्रकार के सूत्र का शब्द देखिए पहला है तंत्र दूसरा है अधिकरण तीसरा है अभ्युपगम आगे लिखा है संस्थिति संस्थिति मैंने इस तरह से कहना तो ये तीन प्रकार से जब बातें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसको सिद्धांत के नाम से बोला जाता है तो तीन प्रकार के सिद्धांत हुए तंत्र संस्थिति अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम ये तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं ये सूत्र का अर्थ हो गया तो था छब्बीसवां संस्थिति अधिकरण संस्थिति अभ्युपगम संस्थिति ये तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं अब आगे क्या लिखा है चतुर्वी जाओ ये लिखा सर चतुर्विधा सर्वतंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति संस्थिति अब कहते हैं अर्थांतरभाविधा वो जो सिद्धांत है स माने सिद्धांत वैसे सिद्धांत चतुर्विधा अब तीन के चार कर दी चार प्रकार का है प्रमाण कितने प्रकार के हैं सर्वतंत्र हाँ जी कौन सा सर्वतंत्र और दूसरा प्रति तंत्र दूसरा प्रतितंत्र तंत्र प् तीसरा अधिकरण तीसरा और चौथा अब ये चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं अब चारों की परिभाषा बताई जाएगी प्रति तंत्र कहते हैं प्रतितंत्र किसे कहते हैं एक एक परिभाषा बताएगी तंत्र का मतलब है शास्त्र तंत्र का मतलब शास्त्र तो अब सर्वतंत्र सिद्धांत आएगा अट्ठाईसवा देखिए सर्व सर्व तंत्र तंत्र तंत्र अवरुद्ध तंत्रे अर्थंत्र सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है इसका अर्थ है कि सर्वतंत्र सर्वतंत्र अविरुद्ध सभी शास्त्रों में एक जैसा स्वीकार किया गया विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध एक जैसा जो बात सभी शास्त्रों में एक समान रूप में स्वीकार की जाए और तंत्र अधिकृतवार अर्थात और जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसने भी उसको स्वीकार किया है उसमें भी उसको माना है कि हाँ ये बात ऐसी है सभी शास्त्रों में एक जैसी स्वीकार की गई और जो न्याय शास्त्र हम पढ़ रहे हैं इसमें भी है वो ऐसे सिद्धांत को बोलेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत क्या बोलेंगे सर्वतंत्र, सर्वतंत्र।, सर्वतंत्र। जिसमें कोई झगड़ा नहीं सब लोग एक जैसा मानते हैं उदाहरण के लिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच पदार्थों को पंच महाभूत कहते हैं इस बात को सभी रोग मानते सभी शास्त्र मानते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकार इसको सभी शास्त्र मानते हैं ये पंच महाभूत है आख नाक कान ये पांच इंद्रिया रसना त्वचा आख नाक कान रसना और त्वचा ये पांचों इंद्रिया कह जाती है इस बात को सभी मानते हैं और इस न्याय दर्शन में भी स्वीकार इनको इंद्रिय कहते हैं और पृथ्वी आदि को भूत पंचमा भूत कहते हैं तो इन सिद्धांतों को बोलेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत क्या बोलेंगे जिसमें किसी का कोई मतभेद है नहीं है ठीक हो गया अगला सूत्र देखिए अब आएगा प्रति तंत्र सिद्धांत समान तंत्र पर तंत्र प्रति तंत्र सिद्धांत अब ये दूसरे ढंग का अर्थास्त्र तो सर्वतंत्र था जो सभी शास्त्रों में एक जैसा जो सर्वतंत्र और प्रति तंत्र में बताया सिद्धा समान शास्त्र में तो ठीक है परंतु अन्य शास्त्र में वैसा स्वीकार नहीं है और दूसरे शास्त्र में इस तरफ से इस तरह से इस रूप में स्वीकार नहीं है ऐसे सिद्धांत को बोलेंगे प्रतितंत्र तंत्र सिद्धांत क्या प्रतितंत्र सिद्धांत जैसे उदाहरण दर्शन शास्त्रों में वेदों में, उपनिषदारा के ये सारे शास्त्र ईश्वर को मानते हैं और एक जैसा मानते हैं, ईश्वर एक है सर्वव्यापक है निराकार है चेतन है सर्वशक्तिमान है न्याय है, आनंद का भंडार है तो इन शास्त्रों में ईश्वर को सृष्टि करता, कर्म फल देने वाला न्यायकारी सारी दुनिया का मालिक राजा इस तरह से स्वीकार किया और निराकार स्वीकार किया और जो दूसरे शास्त्र हैं जैनियों के बौद्धों के उन शास्त्रों में ये बात इस तरह से स्वीकार नहीं की जैसे वेदों ने स्वीकार किया ईश्वर एक वो सृष्टि करता है तो जैन बौद्ध आदि जो संप्रदाय हैं उनके ग्रंथों में ऐसा स्वीकार नहीं कि अगर एक ईश्वर है वो सृष्टि को बनाता चलाता है इसलिए उनके किताबों को नास्तिक दर्शन कहते हैं क्या कहते हैं ना, वो नास्तिक दर्शन और हमारे आस्तिक दर्शन आस्तिक का मतलब जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक जो नहीं मानता वो नास्तिक तो वो ईश्वर को नहीं मानते आपको तो जानकारी पहले से है या नहीं है ये जैन और बौद्ध ये दोनों नास्तिक हैं। जैसा ईश्वर मानते हैं एक ईश्वर सृष्टि करता, कर्म फल देने वाला न्यायकारी सर्वव्यापक, वो ऐसा ईश्वर नहीं मानते वो ये मानते हैं कि जीवात्मा ही तपस्या कर करके वही ईश्वर बन जाता है अलग ईश्वर कोई नहीं वो ऐसा मानता तो जहाँ पर सिद्धांतों में टकराव हो जाए वो है प्रति तंत्र सिद्धांत आप हाँ बौद्ध भी ऐसे ही मानते जैन और बौद्ध दोनों ऐसा मानते हैं कि ईश्वर कोई नहीं सृष्टि करता कोई नहीं हमने पूछा आप क्यों नहीं मानते तो उनका तर्क सुनिए वो क्या कहते हैं वो कहते हैं आपने सृष्टि बनती देखी अमने क्या हमने कहा तो हमने क्यों नहीं देखी कभी आपके दादा ने देखी हमने उन्होंने भी नहीं देखी तो क्या उनके दादा ने देखी उन्होंने भी तो नहीं देखी तो फिर कैसे मानते हो कि सृष्टि बनी है ये उनका था क्योंकि हमने देखी नहीं इसलिए वो कहते हैं कि सृष्टि बनी नहीं तो हमने कहा फिर कहा से आई बोले हमेशा से ऐसी बनी बली बनाई ये अनादि है जैसे हम तीन वस्तु को अनादि मानते हैं वो सृष्टि को भी अनादि मान रहे हैं <laughs> सृष्टि बनी बनाई किसी ने नहीं बनाई तो ये उनका विचार गलत है हमने नहीं देखी सृष्टि बनती हुई हमारे दादा ने नहीं, नहीं देखी और उनके दादा ने भी नहीं देखी नहीं देखी तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बनी नहीं है अभी बताया था ना जो चीजें हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते अनुमान से जान सकते शब्द प्रमाण से जान सकते तो वेद का शब्द प्रमाण तो कहता है सृष्टि बनी है। वेद का शब्द प्रमाण क्या कहता है सृष्टि बनी है हमने नहीं देखी तो क्या हो देखना कोई जरूरी थोड़ी जैसे पहले बताया था आपने अपने दादा की तस्वीर मिली नहीं देखी क्या नहीं थी, थी? थी? नहीं देखी तो क्या हुआ सब चीजें नहीं देख सकते तो को हमने बनते नहीं देखा प्रत्यक्ष नहीं देखा कोई बात नहीं पर अनुमान से हम जान सकते, हैं, से जान सकते हैं। तो शब्द प्रमाण कहता है सृष्टि ये जो विविध सृष्टि दिख रही है लंबी चौटी ये परमात्मा ने बनाई है जिससे बनी है उसका नाम ईश्वर है तो परमात्मा धारण कर, कर रहा है वो ही बनाता है पालन है, करता है तो शब्द प्रमाण तो कह रहा है सृष्टि बनी और मनुष्यों के बस की नहीं बनानी मनुष्य लेकिन की टांग नहीं बना सकते सूर्य पृथ्वी को तो क्या बनाएंगे अपने आप बनती नहीं अपने आप कुछ नहीं बनता बनाने से बनता है कुमारी कुमारी वाले वाले क्या कहते कहते हैं? वाले कहते हैं कि एक परमात्मा है जो तो परम धाम में रहता है सृष्टि में नहीं रहता वो ईश्वर को मानते हैं, और वो यही मानते हैं परमात्मा सृष्टि में नहीं रहता बाहर रहता है हमने पूछा क्यों यहाँ क्यों नहीं रहता बोला यहाँ रहेगा तो कचरे में सड़ जाएगा गंदगी <laughs> में सड़ जाएगा खराब हो जाएगा जी तो वो ईश्वर को सृष्टि से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने और उनसे उन्हों प्रार्थना की आपने रात को 10 बजे को वहाँ से निकाल दिया निकाल दिया मैं तुम कैसे भगवान के दर्शन कराते हो एक मैं तुम्हारे सामने आया हूँ मुझे रात को धक्का दे रहे हो बताओ सोने की भी सुविधा नहीं, नहीं थी जगह में जाकर हाँ जी तो बात चल रही थी हमारी क्या चल रही थी प्रति तंत्र सिद्धांत जब दो शास्त्रों के सिद्धांत आपस में टकराते हैं उसको बोलेंगे प्रति सिद्धांत समान तंत्र सिद्धा समान तंत्र में तो ठीक है स्वीकार है पर तंत्र असिद्धा दूसरे शास्त्र में वो स्वीकार नहीं है तो वो टकराने वाली बातें होंगी तो इस तरह से जो बातें टकराती हैं उनका नाम है प्रतिकांत सिद्धांत हम कहीं ईश्वर न्याय का लिए और दूसरी किताब में लिखा है कुरान में खुदा की मर्जी जिसको जिसको वा की है जिसको चाहे स्वर्ग में डाल दे जिसको चाहे नरक में डाल दे वो ऐसा कहते हैं बाइबल वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी है जिसको चाहे स्वर्ग में डाल दे जिसको चाहे नरक में डाल दे और कहीं कहीं न्याय से भी मानते तो उनकी बातें विरोधावासी आपस में विरोधी बात करते हैं कहीं ठीक कहते हैं कहीं गलत कहते हैं तो जब वो ये कहते हैं कि ईश्वर अपनी मनमर्जी करता है जैसे उसकी इच्छा हो वैसा फल देता है जिसको चाहेगा स्वर्ग में डाल देगा जिसको चाहे में डाल देगा तो ये बात हमारे वेदों से टकराती है वेद ये नहीं कहता कि परमात्मा अपनी मर्जी से जिसको मर्जी जैसा कर दे वेद कहता है वो न्यायपूर्वक करता जो भी करता है व्यक्ति के कर्म के आधार पर फल देता है जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ईश्वर उसको फल देता है अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है बुरे का बुरा देता है अन्याय कभी नहीं करता अपनी मनमानी कभी नहीं करता वो कहते हैं अपनी मनमानी करता तो ऐसी टकराने वाली बातों को क्या बोलेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत ठीक है समझ में आगे तो सर्वतंत्र एक प्रकार का सिद्धांत प्रतितंत्र दूसरे प्रकार का निर्देश निर्देश निर्देश नहीं ना है लेकिन अनुमान कर सकते हैं अनुमान, अनुमान कैसे करते हैं ये तो शब्द प्रमाण हो गया ये सृष्टि बनी है और ईश्वर ने बनाई है अब अनुमान देखिए ये दरवाजा है अगर इसको हम कुलाड़ी मार के तोड़ दे तो टूट जाएगा नहीं बहुत से लोग पहाड़ तोड़ते हैं डायनामाइट डायना पहाड़ तोड़ देते हैं के टुकड़े हो जाते हैं टूट जाता है है तो एक नियम जब हमने दरवाजा टूटते देखा कार टूटते देखी ट्रेन टूटते देखी पहाड़ टूटते देखा तो जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है तो वो कभी ना कभी जरूर बनी थी ये नियम दरवाजा टूट गया मतलब कभी बना था कार गई। मतलब कभी बनी थी तो कार को तो बनता हुआ सकते, सकते। हैं हुआ है। बड़ बड़े बड़े जाते हैं शंबरी झाज और फिर उनको तोड़ते हैं लास्ट में जब वो बेकार हो जाते हैं उनको तोड़ देते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड होते हैं वहां पर तो इस प्रकार से जो वस्तु बनती है वो टूटती है या नहीं अब पहाड़ को हम तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है इसका अर्थ क्या हुआ पहाड़ कभी बना ऐसे ही अगर पूरी पृथ्वी को तोड़ेंगे तो पृथ्वी टूट जाएगी अगर टूट जाएगी तो इसका मतलब बनी थी ऐसे अनुमान कर लेंगे जो वस्तु तोड़ने से टूटती है वो कभी ना कभी बनी थी तो पृथ्वी तोड़ने से टूट जाती है जैसे पहाड़ इसका उदाहरण है तो ऐसे छोटी चोट से पहाड़ टूटेगा और बड़ी चोट से पूरी पृथ्वी टूट जाएगी अगर ये टूट जाएगी तो इस कार्य बनी थी तो इस प्रकार से हनुमान से हम जान सकते हैं कि पृथ्वी बनती है तो पृथ्वी बनती है सूर्य भी बनता है और आज फिजिक्स वालों से पूछो तो वो सब बता देंगे कितने साल पहले बनी थी वो तो टाइम भी बता देंगे इतने करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी बनी इतने करोड़ वर्ष पहले सूर्य बना वो तो सब बनाते बताते तो इसलिए उनका कहना गलत है कि ये सृष्टि बनी बनाइए उनका कहना गलत है परमाणु के विरुद्ध है चलिए समय समाप्त होता है हम राम देंगे अगला पाठ कल सुबह दस बजे ठीक है प्रसाद उठेगा तो दो मिनट हाँ। में तो, यही बात हाँ, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे बोलिए ओम